प्रमाण पर विचार आरंभ होता है यह विचार यही है यहाँ पर नहीं कि अपने समर्थन में तो करना नहीं उन्हें विचार अन्य लोगों के द्वारा माना हुआ है उसको कहना है कि भाई मात्रिक रूपेण प्रमाण रूपेण, एक अलग पांचवें प्रमाण रूपेण हमें मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो अनुमान से ही जो काम चल जा रहा है तो फिर क्या जरूरत अलग प्रमाण की संख्या बढ़ा है अपने अपने तर्क की बात है कुछ लोगों का कहना है प्रमाण जितना अधिक हो अच्छा है प्रमेय कितना कम हो उतना अच्छा रहे प्रमेय कम हो प्रमाण संख्या बढ़ जाए कोई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कहना है जितने प्रमाण पढ़ाओगे उतना मुसीबत घंटी हो जाएगी क्यों कि की क्योंकि तो कैसे सिद्ध करोगे और प्राम कठिन काम है किसी चीज की प्रामाण्यता तो सिद्ध करना ही कठिन होता है बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उसे प्रामिक सिद्ध नहीं कर पा रहे बड़े बड़े करंट हो जाते हैं पकड़ के जेल में डाल भी देते हैं पांच छह साल के चलते रहता है बाद में सबको बरी कर दिया गया लिखा जाता है कौन बाईज बरी कर अब क्या इज्जत छह साल तो जेल का घोटना मतलब पड़ा काम करना पड़ा निर्दोष और बाद उसको निर्दोष है इज्जत पर बड़ी कर दिया क्यों साबित नहीं हो सका प्रमाण नहीं जो प्रमाण उसे प्रामाणिकता साबित नहीं होता इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हम पदार्थ संख्या बढ़ा देंगे भले प्रमाण संख्या कम रखेंगे न के ही है न एक चार प्रमाण से काम चलाएंगे सोलह पदार्थ मान लेंगे लेकिन महिमा के लिए हम पांच पदार्थ मानेंगे लेकिन छह प्रमाण स्वीकार करेंगे पदार्थ संख्या घटाता है प्रमाण संख्या बढ़ाता है बेजाते हमारे तो एक ही पदार्थ है और छह प्रमाणों से बात करेंगे संख्या प्रमाणों की बढ़ा दी उसने पदार्थ उनका एक होता है ब्रह्म तो इसलिए अपनी अपनी विचार है तो यहाँ दार्शनिकों का दृष्टिकोण अलग अलग है ऋषियों के विचार करने का तो तरीका अलग अलग है यहां कोई कैसा माने कोई कि यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे हम प्रमाण की संख्या कम करना चाहते हैं अतव हम अधिक प्रमाण जो बोल रहे हैं लोग उसको अनुमान आदि में अंतर्भाव कर दें प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कर दें कहीं ना कहीं अंतर्भाव कर दो इसको ताकि जो है प्रमाण की संख्या न बढ़े क्योंकि प्रमाण्यवाद कौन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कठिन काम नमः प्राण्य वादाय स्वतः प्रमाण्य माना जाएसाय जाए। इस ज्ञान है व्यवसाय ज्ञान आप मानते परामाण्य अन्य व्यवसाय के द्वारा तो व्यवसाय प्राण्यताती है प्रमाण्य मानते हो तो नया कहता है पहले इन्हें क्या पाप कर रखा था कि उसको स्वतः प्रमाण नहीं मान रहे हो पहले भी तो ज्ञान था हो भी व्यवसाय ज्ञान भी ज्ञान है अनुव्यवसाय ज्ञान भी ज्ञान है बस अनुव्यवसाय व्यवसाय में अंतर गया अहंता जुड़ जाती है अहंता जुड़ने में स्वत प्रमाण कैसे हो जाएगा और ज्ञान ज्ञान है कि अहंता तो हो या ना हो और ज्ञान यदि एक ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य सामर्थ्य नहीं है अहंता जुटने में कोई सामर्थ्य नहीं आ सकता इसलिए स्वतः प्रामाण्यवाद ज्ञान में कठिन हो जाती है और पर्ता मानो सर्वत्र मुसीबत है जिससे दूसरे से मान रहे उसमें क्या प्रमाणित है ये अनुमान से प्रत्यक्ष को प्रमाणित करना चाहो अनुमान प्राम कौन सिद्ध करेगा दूसरे अनुमान से उस अनुमान में कौन प्रमाण सिद्ध करके तीसरे से अनवस्था तो चाहे कि नहीं आएगा प्रमाण से करो नहीं कर पाएंगे अब क्या गारंटी जो मैं देख रहा हूं वह सही है नहीं आए कि लोग इसलिए पागल हो जाते अधिकतर न्याय न्याय पढ़ते पढ़ते दिमाग इतना ज्यादा गड़बड़ा जाता पागल हो जाते था करुणानंद हम लोग जब पढ़ते थे बनारस में न्याय में बहुत रुचि हो मेरे को पकड़ खे सकू भी चल तू भी चल अरे भैया नमस्कार है हमको जितनी वेदांत चाहिए उतना हमने पढ़ लिया हमें और ज्यादा न्याय में घुसना नहीं है हमें न्याय शायद नहीं बनना तेरे को बनना तो पढ़ ले अंत स्थिति वही वही फैल हो दिमाग फैल हो ऐसे बहुत बड़े विद्वान सूरदास जी छे छे विषय का आचार्य थे न्याय लेकिन इतना ज्यादा गहन में चले गए वो पागल हो गए बहुत मुश्किल से ठीक वाली लेकिन अभी भी 100 परसेंट ठीक नहीं माना जा सकता दोनों में ऐसे हाल भी, भी है है कि पहले से तो ठीक है पहले तो मंजन करना मालूम नहीं क्या करना कैसा मालूम नहीं पूरा आउट ऑफ ऑर्डर अब इतना तुम्हारा तो कपड़ा पहन लेता अपना मालूम है इसको कहाँ कमरा है क्या है सब व्यवहार कर लेता था तो नहीं, नहीं।, नहीं बहिर्मुखी नहीं उसमें एकाग्रता की इतना ज्यादा हो जाता है अनावश्यक चिंतन इतना ज्यादा करना पड़ जाता है पहनी पना लाने के चक्कर में बुद्धि असंतुपित हो जाती है आप कोई भी चीज को पहनी कीजिए आप जैसे आपने कभी किया है ग्राइंडिंग मशीन पर काम नहीं किया तो क्या मालूम होगा आपको लड़कों को कॉलेज में इंजीनियरिंग वाले वगैरह में ग्राइंडिंग होता है मशीन होती है वो घूमते रहता है उसे आपने देखा क्योंकि छोर छोड़ करके नहीं चाकू वगैरह को तेज करने देते हैं और वैसे विद्यार्थी बोला इसको तेज करो वो करेगा इधर से तेज करेगा दूसरे दूसरे करने लगेगा इधर और कम हो गया करते करते आधा ही लोहा आ जाता सीखने वाले की स्थिति होती है अब वो यही परीक्षा होती है आप कितने बुद्धि से ढंग से काम करोगे ठीक है पैनीपन लाना भी है ज्यादा घिसना भी नहीं लोहा पत्ती घिसनी चाहिए वो नाप के देते पहले पूरा माइक्रोमीटर से नापते हैं कितना चौड़ा आपको दिया गया है और अब कितना घिस करके पैनी पर ला रहे हैं कितना बचा है लोहा पत्ती वो देखी जाती है और जो कच्चे लगे हैं जिसको हाथ में कंपता है घबराते हैं वो कितना दबाना है मालूम नहीं जा दबा देंगे ज्यादा घर के उसमें पैनी बुद्धि को पैनी करने के लिए ही न्याय है लेकिन करने की तरकीब भी तो आना चाहिए न्याय को इस ढंग से पाठ पढ़ो इस ढंग से उसका प्रयोग करो अपने बुद्धि में ताकि तुम्हारी बुद्धि पैनी भी हो जाए और असंतुलित भी ना हो इतना विवेक होना चाहिए ना अवेग लगा रगा, लगा रिमाग फैली होगा वो घंटा आपने कभी यह भी नहीं देखा होगा कि जो घंटा बन जाता है ना वो जल्दी बहरे हो जाते नहीं देता। ये बर्फानी बाबा आश्रम है ना यहाँ हरिद्वार में जिसको त्रिकोण है जहाँ हम लोग जाते को मोड़ में बहुत बड़ा घंटा थी। अभी है या नहीं मालूम नहीं मंदिर के सामने जो बजाता था लड़का, वो उसको कुछ भी नहीं मैं सूझबूझ थी दिमाग खत्म इतना ही उसे मालूम था इतना वजह मेरे को घंटा बजाना है और बाकी उसमें और पशुओं में अंतर क्या बल्को उससे पशु अच्छा होगा बढ़िया होगा वो हालत पहुंच गया बजा बजा के दाँग, दाँग। बड़ी घट पहले चाइना में बौद्ध परंपरा में भी दंड क्या देते थे बौद्ध गुरु लोग बड़ा घंटा होता था घंटे मेरा आपको खड़ा कर देंगे घंटा ऊपर से डाल दिया जमीन से थोड़ा ऊपर टांग और घंटे को मारे अंदर वो आवाज होते होते आपके कान में आंख से सबसे खून बहने लगेगा आगे मर जाएगा दंड थी किसी जमाने तो ये सब चीजें कोई भी चीज करने का मतलब अति आप कर देते हैं उसकी एक सीमा है सहन करने की बुद्धि की एक क्षमता है हर व्यक्ति की बुद्धि की अलग अलग क्षमता है और क्षमता से ऊपर अपने लोट डालोगे तो क्या होगा फैल हो अपने अंकों से हमने अनुभव करके देखा हुआ कि दो व्यक्ति का नाम मैं जानता हूं आज भी है हैं दोनों इसे प्रामाण्यवाद आदि ऐसी ज्यादा घुस हो गए तेरे बुद्धि खत्म हो जाएगी खुद ही कह रहे हो बड़ी युक्ति से उसको समझना पड़ता है ताकत बुद्धि का ताकत मत लगाओ बुद्धि में जो युक्तिशीलता है युक्ति का सामर्थ्य है उसको इस्तेमाल करना चाहिए रटो न्याय को रटा जाता है चार बार पढ़ना और आठना फिर उसको जितनी आज आने दो उसको अपने अब ध्यान लेते हाँ इतना अब आ गया फिर, फिर शेष को पढ़ना चार बार बैठना बड़ी जोर लगाना कई लोग दिमाग लगा कर करके अरे वही दिमाग को लगा रहे जोर मत मतलब चार पांच बार पढ़ो और आपके दिमाग पटल में आनी चाहिए और पटल में आ गया फिर उसको चार बार मानिए मानस पाठ करो आपकी संस्था पक्की हो जाएगी आप भूल ही नहीं सकते उस चीज दो चार पांच साल तो टिकेगा उम्र के अंदर का चीज़ है दोबारा आवृत्ति नहीं हुई चीज है लेकिन आपके कार्य जितना आपका अध्ययन काल है इसलिए हमारी जो जो याद करते थे जल्दी याद इसलिए हो जाती जा थी हमें एक तरीका है अपना चार चार विषय के साथ कंटस्थ किया हमने अस्सी अस्सी सूत्र तक दिए छोटे हमारे ज्यय का कंटस्थ किए इसलिए होता था कि हमने तरीके ही थी शांति से बैठो सवे चार जो उठना सूत्र पढ़ना चार बार पांच बार पढ़ लिया और बैठा फिर उसको जोर नहीं आपको रिलैक्स होकर बैठना चाहिए टेंशन के साथ नहीं कोई टेंशन काम कर पहले सेवा करना जो कर दो सारा छुट्टी पाए सारा सेवा करके बैठ जाओ अब ये तो है नहीं है, हमको इसे बाकी करना है इसमें जाना पड़ेगा इतना बजे कोई लफड़ा नहीं किसी भी प्रकार का मन में तनाव न हो वो बैठ के देखे, बहुत आसानी से याद हो जाता है। प्रमाणों की अधिकता नहीं है लोग अपेक्षा करते नहीं। इसे को अनुमान में अंतर के लिए पहले दिखाना चाहते मीमांसक अर्थापतियों को मानते हैं वो बता रहे अर्थापति पृथक प्रमाणम अर्थापति पृथक प्रमाण है अनुपद्य मान अर्थ दर्शनार्थ कदादकी भूत अर्थांतर कल्पन अर्थापति अनुपद्यमान अर्थ दर्शनार्थ अनुपद्यमान जो उपमन नहीं है ऐसा विषय आपको दिखाई दे रहा है जो वास्तव में हो नहीं सकता आदमी भूखा रहे और मोटा तगड़ा रह रहे ये हो नहीं सकता है ना ये अनुपद्यमान अर्थ है पीनत्व भोजनाभावे पीनत्व तो जो चीज है वो अनुपदमान अर्थ है वो दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे उसमें उत्पाद की भूत उस पीनत्व को उत्पादन करने वाला जो अर्थांत है दूसरा विषय है कौन सा रात्रि भोजन उसकी आप कल्पना करेंगे नाम अर्था है अर्थापति शब्द प्रमाण को भी होता है और अर्थापत्ति शब्द प्रमा के लिए भी कहा गया दोनों के समास में अंतर करना पड़ेगा प्रमा के लिए जब समास करोगे तत्पुरुष तो समास समाष्टिक प्रश्न अर्थस्य आपत्ति अर्थापत्ति अर्थ का जो सम्य प्रकार से असमता पति ज्ञान हो जाना पूर्ण रूप ज्ञान हो जाना अर्थ का ज्ञान होना उसका ना अर्थापत्ति ये अर्थापत्ति प्रमा पर चला अब प्रमाण में घटाओगे तो अर्थस्य से आपत्ति यश वार्तांतर का ज्ञान जिससे होता है उसको ले लो वो कौन है वो प्रमाण जिससे पैदा हुआ है इसलिए बहुरी समाज करेंगे तो प्रमाण प्रक्रिया अच्छा हो जाता है तथा ही दृष्टांत समझाने दिवान दृष्टे श्रुतेवा देवता मोटा ताजा तगड़ा है और प्रचार ही है वो दिन में भोजन नहीं करता है इति दृष्टे श्रुतेवा आपने देखा या आपने सुना तो आपको निश्चय करना पड़ेगा भले दिन में नहीं खाता होगा इन रात्रि में जरूर भोजन करता है रात्रि भोजन कल्प दिवा ग रात्रि भोजन मंत्री न उपत्त में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना उपन्न नहीं हो सकता अतः पीनत्व तो की अन्य अन्य प्रकार से उपपन न होने के कारण से उसी समय उत्पन्न कर लिया अर्थापत्र क्या रात्रि भोजन अर्थापतरेव प्रमाणम रात्रि भोजन को का प्रमा होने में प्रमाण ही स्वीकार करना पड़ेगा तत्व प्रत्यक्षादि भिन्नम और प्रत्यक्ष रात्रि भोजन से प्रत्यक्षादि अविषेत्षय नहीं हो सकता है सिद्धांति नया कथ न ऐसा कही जी हम अंतर्भव कर देंगे इस अनुमान में रात्रि भोजन से अनुमान विषयत् रात्रि भोजन जो है अनुमान का विषय है अयम देवदत्त रात्रो भूंगते दिवा अभुंझान सती पिन अयम देवदत्ता रात्रो भूंगते प्रतिज्ञा ये जो देवदत्ता है रात्रि में भोजन करता है यह आपकी प्रतिज्ञा वाक्य हो गया ये तो क्या है दिवाभुंझा न सतीनता दिन में न खाते हुए भी मोटा होने के कारण से हम अनुमान कर रहे हैं और इसमें व्यतिरिक अनुमान है ये यू न रात्र भूंगते नासो दिवा भवदी। जो रात्रि में भोजन नहीं करता वह व्यक्ति दिन में ना भोजन करते हुए मोटा भी नहीं हो सकता दोनों टाइम में खा पाता है तो दुबला पतला हो जाता है भोजन घट जाता है यहाँ तक हो गया उदाहरण वाक्य न चाय तथा उपन वाक्य तस्मान न तथा निगम ल व्यतिमान ही नहीं वह रात्रि भोजन से प्रति मानवाद केल व्यति के द्वारा रात्रि भोजन का हमें ज्ञान जब हो सकता है तो किम अर्थापति पृथक ने कल्पनिया अर्थापति प्रमाण को पृथकना करने की क्या जरूरत है इस तरह से उन्होंने उसका खंडन कर दिया ये तरह से आपने हमको व्याप्ति सिखा भी दिया अर्थापति प्रमाण वाले ही हमें व्याप्ति बता दिया आपने क्या कहा रात्रि भोजन की हम कल्पना करेंगे इसका मतलब क्या यत्र यत्र दिवा अभोजन अतिवात्र तथर्गर रात्र भोजन सप्तम बना लेंगे जहां जहां जिनका भोजन के अभाव विशिष्ट पिनत तो मोटापा रहेगा वहां हम क्या मानेंगे रात्रि भोजन जरूर है ऐसे स्वयं आपने हमको व्याख्या बता दिया इस व्याप्ति की आसानी से हो जाएगा एन एम तन्य में था हम घटा लेंगे नियम तम जो ऐसा नहीं है वो वो ऐसा नहीं है जैसे कि तुम टाइम आराम से खाति कर रहने वाला आदमी जैसा नहीं इस तरह से व्याप्ति के बीच तो स्वयं उन्होंने बता दिया आसानी से उसी व्याप्ति को लेकर हम अनुमान कर देंगे तो अर्थव्य प्रमाण ही खत्म हो गए क्योंकि पीनत्व और रात्रि भोजन में आप ही के माध्यम से सिद्ध हो गया कार्यकारण भाव भोजन नहीं कर रहा है और है ना और रात्रि भोजन के बीच में भाव आपने से बता और, के में भाव है, उसी प्रकार और दिवा अभुंझान सती जो के बीच में आपस में कार्यकार कर लो व्याप्ति बन गई कार्यकार है अनियम है यह तो नियम बन रहा है ना रात्रि भोजन के साथ पिनत्व का नियम बन, नियम बन रहा है साचर नियम बन रहा है जहां अनियमित हो उसकी नियमक के अभाव होने के कारण से व्याप्ति नहीं हो सकेगा तो वहां आर्थापति मानना चाहोगे तो मान सकते हो होना ऐसे कोई दृष्टान्त हो तो दिखाओ व्याप्ति का मतलब नियम जहां नियम नहीं हो सके वहां पर बना सकते हो जहां कार्यक्रम का नियम हो सकता है प्रकार वहां अनुमान से काम चल जाएगा और ये इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है वहां तो प्रत्यक्ष कोटि में चला ही जाएगा इंद्री का विषय हो जाएगा तो इंद्री का विषय है वो व्याप्ति में चला जाएगा सादृश्यता का विषय बनेगा तो उपमान खंड में डाल दूंगा और श्रवण मास से हो रहा है तो आगम खंड में डाल दूंगा शब्द प्रमाण में चला जाएगा इसलिए अर्थापति वहां प्रत्यक्ष देकर के सिद्ध नहीं कर सकते इस तरह से अर्थापति प्रमाण इन्होंने खंडन कर दिया अब अभाव अनुपलब्धि अभाव को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष मानते हैं, नहीं है एक लोग अभाव का विशेषण का, से विशेषणता कई लोग और वेदांति अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं अनुमान का नहीं है उपमान शब्द आर्थापति किसी का भी, शेंधा, भी, शेंधा भी दे। दे। नहीं अलग है प्रमाण मानते हैं जिसका नाम अनुपलब्धि यहां भी दो तो प्रकार समाज करनी पड़ी का अनुपलब्धि तो प्रमाण का भी नाम है अनुपलब्धि प्रमा का भी नाम है दोनों का नाम एक है प्रमाण को भी अनुपलब्धि प्रमा को भी कहा जाता है तो खैर चलिए विचार आएगा विचार पढ़े जाएंगे कुछ इसका अभाव में अंतर्भाव करते हैं जैसे वाचस्पति मिश्र है उन्हें उसको अभाव में अंतर्भाव कर दिया लेकिन आपके जो ये न्यायिक है प्रत्यक्ष में अंतर्भाव करते हैं वैशेषिक अनुमान में अंतर्भाव करते हैं बौद्ध भी अनुमान में अंतर्भाव कर देते हैं इस चीज को लेकिन अधिक ये प्रत्यक्ष अनुमान में सब अंतर्भव कर रहे हैं कैसे देखिए है? ननु अभाव आदि में पृथक प्रमाण मस्ती भट्ट और वेदांत की बात कह रहे हैं देखो अनुमान भी जो अभाव नाम विषय है उसको प्रत्यक्ष करने के लिए है। अभाव नाम का ये प्रमाण भावना अभाव है विषय जिसका ऐसा अभाव नाम का प्रमाण अनुपलब्धि अभाव, तो अभाव, अभाव विषय भी है कहा जाता है न अभाव क्षमता प्रकट प्रमाण तच्छा अभाव ग्रहण आय अंगीकरण और यह प्रमाण को भी अभाव को ग्रहण करने के लिए अभाव का अनुभव करने के लिए इस प्रमाण को भी स्वीकार करना चाहिए कैसे बताइए आप गटाजी अनुपलब्धिया गो निश्चीते गटाजी के अनुपलब्धि के वजह से गटाजी का अभाव को हम निश्चय कर देते हैं अनुपलब्धि का मतलब क्या अनुपलब्धि उपलब्धि अभाव सीधी सीधी बात है उपलब्धि का भाव होना अभाव प्रमाणे अभाव प्रमाण के द्वारा घटादि अभाव गृहते घटादि के अभाव को हम ग्रहण कर लेते हैं हम नहीं कहेगा नहीं तत् जरूरत नहीं यदि घटोपत तभी भूतणम इव अद्रक्षत इत्य तर्क सहकार अनुपल्ब सनाते न प्रत्यक्ष अभाव ग्रहणा प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव ग्रहण हो सकता है क्यों हम ये तर्क प्रयोग करेंगे ना आप भी तर्क प्रयोग करते हो प्रमाण का भी मूल आधार क्या है तर्क क्या तर्क करते हैं वो यदि अभाव अस्थि ये हम तो। तो कहना चाहते हैं आप भी तर्क का प्रयोग कर रहे हैं उसके तो आरोप आसंजन करना आरोप कहते अथवा तो आसंझन मानी यहाँ यदि होता तो मिलेगा ऐसे कर प्रसंजन भी कहते हैं आसंजन कहते हैं आरोप करना बोलते हैं तर्क भी इसी को कहा जाता है यदि यहां होता तो मुझे मिलता जिसे मुझे नहीं मिल रहा इसलिए इसे यहां नहीं है इस तरह से जो आप कथन करते हैं इसका नाम तर्क है यह तर्क है हमारे प्रत्यक्ष में सही होगी है आपके अनुप्रत प्रमाण को सिद्ध नहीं कर सकेगा बल्कि उल्टा हमारे प्रत्यक्ष में सहयोगी है हमारी इंद्रिया ढूंढ रहे घट को चक्षु देख घट को मिलने रहा है तो चक्षु यही कहेगा तर्क देगा अरे यहाँ घट होता भूतले तो मैं इसको देख के प्रत्यक्ष कर लेता जिसलिए नहीं है इसे मेरी इंद्रिय के विषय नहीं बन रहा है अतः यह घटा है ऐसे चक्षु के द्वारा ही यह स्थापित हो सकता है घटो यदि अत्र घटो विषद तरी भूत वक्षित इत्यादि तर्क सहकारिता सहकारी सहकारी तर्क के साथ और कौन है अनुपल्ब सनाते न युक्त तर्क के साथ अनुपलब्धि से युक्त जो प्रत्यक्ष प्रमाण है न प्रत्यक्ष है अनुपलब्धि से युक्त जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा युक्तना प्रत्यक्ष अभाव ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अभाव ग्रहण हो जाएगा इस प्रकार से न्याय सूत्र में एक सूत्र है दो दो दो द्वितिया दूसरा सूत्र दो दो दो में कहते हैं वहां पर शब्द ऐतिह अनर्थांतर्भाव भाव अनर्थान्तभा अप्रतिषेधा यह सूत्र है में शब्द में भी आप ऐतिह को अंतर्भाव कर दो मैं शब्द में ऐतिह को अंतर्भाव कर दो भावाद क्योंकि वह अलग नहीं है कुछ विषय विषय इसे अनुमान में अर्थापत्ति कर दो अर्थापत्ति इसी प्रकार से संभव प्रमाण अभाव प्रमाण ये सब को अनुमान मंत्र वगैरह बोल दिया अनुमान है अर्थापत्ति संभव अभाव अर्थांतर अभाव प्रतिशीध इस तरह से इन सब को उसमें मंत्र कर लेना ऐसा स्वयं सूत्रकार ने अनुमान मंत्र अंतर्भ करने के लिए कहा है उसके आधार पर आप अनुमान मंत्र वो कैसे करेंगे इसमें बहुत शास्त्र होगा अभी ऐसे वेदांती नहीं छोड़ेगा पूरा प्रमाण को अलग सिद्ध करने की प्रयास करेंगे मीमांसक और वेदांती मिलकर के कभी अनु इंद्रिया नहीं कभी इंद्रिय अभाव का प्रचार कैसे कर सकता आपने कहा संयुक्त विशेषणता से निकर्ष इंद्रिय से संयुक्त है भूतल भूतल में है घटाभाव इसे इंद्रिय संयुक्त जो भूतल में विशेषण है घटाभाव इसलिए संयुक्त विशेषण था यदि विशेष रूप में ग्रहण करोगे तो संयुक्त विशेषता भूतल घटाभाव का होगी तो विशेषता आ जाएगी घटावा भूतलों का होगी विशेषणता आ जाएगी इसलिए संयुक्त विशेषणता अथवा संयुक्त विशेषता से निकर मानते हो घटाभाव का प्रत्यक्ष में है ना लेकिन हम बताएंगे आपको कभी इंद्रिया सबसे पहली बात अभाव का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते इंद्रियों को अभाव का प्रत्यक्ष और दूसरा जो तुम विशेषणता विशेषता कह रहे हो सन्निकर्ष मान रहे हो वो क्या चीज है क्या चीज है सन्निकर्ष संयोग सनिकर्ष समझ में आ रही है दो द्रव्यों के बीच में आवय में संयोग हो जाता है समवाय तुम्हारे हिसाब से मान लेंगे हमारे हिसाब से तादात्मी है तुम्हारे हिसाब से वो समय नाम रख रहे हो नामकरण में भेद है इसे वो पांच जोड़े भी समझ में आती है गुण गुणी क्रिया क्रियावान है ना ये सारी चीज तो समझ में समझ में आता है सनिकर्ष माना जा सकता है लेकिन ये जो विशेषण का विशेषता यह संबंध कैसे बन सकता ये इस सन्निक इसे क्या करें शास्त्रार्थ करके पहले एक तो बात सिद्ध करेंगे इंद्रियों से तो गाटा अभाव का प्रदिषण होगा नंबर एक नंबर दो जो विशेषण हो विशेष का नाम का को कोई चीज वस्तु है ही नहीं क्या है वो विशेषण तो बताओ तो पूछेंगे विशेष करेंगे विशेषण का कर खंडन करेंगे रेंगे जवाब अपने तरीके से वो देगा देखिए न्याय कहना है क्या जवाब देंगे कैसे देंगे इंद्रिया संबद्ध अर्थ ग्राह कां क्या है उनका स्वभाव कैसा है संबद्ध अर्थों को ग्रहण करने के स्वभाव वाले तथा इंद्रिया वस्तु प्राप्त प्रकाशकारिणी ज्ञान कारण आलोक कैसी है वस्तुओं को प्राप्त करके प्रकाशन करने की सामर्थ्य वाली क्योंकि विज्ञान के साधन विज्ञान के साधन होंगे और साधन विषय संबंध के बिना कैसे विज्ञान करा देंगे इस ज्ञान के साधन होने से ये इंद्रिया विषय तक जाती है विषय संबद्ध होती है और विषय को प्रकाशन करती जैसे कि आलोक जो भी प्रकाश है जब तक विषय संबंध नहीं होगा तब तक उस विषय का ज्ञान नहीं होगा प्रकाश जो निकला यदि बीच में कोई दीवार है तो इस पर क्या है वस्तु को दिखेगा नहीं अंधकार में? जब तक प्रकाश का विषय के साथ संबंध नहीं होगा तब तक आपको विषय का ज्ञान नहीं हो सकता जैसे उसे जब तक तो इंद्रिय का विषय के साथ जब तक तो तो संबंध नहीं होगा तब तक उस विषय का ज्ञान नहीं हो और इंद्रियों का अभाव विषय के साथ संबंध नहीं होता इंद्रिया हमेशा ग्राही होते हैं अभाव अभावग्राही नहीं है तो दूसरे तरीके की समझाते कुछ और तो माने सारी इंद्रियां विषय तक जाती हैं। कुछ बलता तो नहीं सारी इंद्रिया कैसे जाएगी नाक चला जाता ग्रहण इंद्रिया रस इंद्र लड्डू में जाता है लड्डू रसेंद्र के पास आता है सारे विषय सारी इंद्रिया फिर विषय के पास कुछ इंद्रिया विषय के पास जाते हैं चमड़ा है। नहीं है। किया जाता है शब्द यहां गिर है। ये तो देश में। तो देश भी रहा है आपको पता रहा नगारे का शब्द है यह मुख्य शब्द है पचास लोग बोल रहे हैं वेद पाठ हो रहा है बाप बार खड़े सुनकर वो दे मेरे बेटे का भी आवाज है इसमें तो देखो देखो बेटे का है। अरे आवाज़ आ रही है इसमें तेरे बेटे का आवाज कैसे रूप पकड़े में आ रही है यदि ये, ये शब्द जहाँ जा रहा है जिस, जैसे उत्पन्न हो रहा है वो शब्द को तक विशिष्ट कर से ग्रहण नहीं करेगा तब तक जो उसका अधिकांश ग्रहण नहीं होना चाहिए अरे कोई बाजा बच रहा है कई बार होता है वहां से सफल प्रकट में ध्यान नहीं देते हैं अरे कोई बाजा को छोड़ो कौन सा बाजा क्या दिमाग कौन लगा दिमाग तो वहां पर वहां तक तो जाना पड़ेगा जान नहीं चाहता है। तो नहीं जान पाएगा सब किस बाजे किस की है, किस व्यक्ति का है इसे स्रोत्र को भी मानते विषय देश तक जाता है इसे कहते हैं चक्षुष्रोत्र वस्तु प्राप्त प्रकाश के कारण बरी इंद्रियता दृष्टान वस्तु प्राप्त प्रकाशकारी होते हैं क्यों बहिंद्री होने से समाना प्राप्त प्रकाश कार्यवाद अलग है कहने का तात्पर्य चाहे वस्तु इंद्रिय के पास आ रहा है चाहे इंद्रिय वस्तु के पास जा रहा है लेकिन इतना तो पक्का है इंद्रिय वस्तु का संबंध हुए बिना वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता इसीलिए ये वीर्थ बात सिद्ध हो गई अभाव को ऐसी चीज है ही नहीं जिससे इंदिरा संबद्ध हो सके अभाव का अनुमान आप करते हैं यहाँ कोई गंध नहीं कैसे मान कर लिया करेंगे आप दो चार बार सुखने की कोशिश करते हैं कोई पकड़ा जाए कोई गंध नहीं पकड़े में तब यहाँ गंदा भाव है ये तो करोगे अब कैसा स्वाद है एक बार खाके देखेंगे फिर, फिर खाएंगे करेंगे कोई स्वाद ही नहीं नमक ही नहीं ये नहीं बोलेंगे ना लेकिन एक ही बार में नहीं बोल पाएंगे आप कई बार ऐसे होता है कई चीजें ऐसे होती है दो तीन बार खाकर कर तब तो स्वाद बता पाएंगे क्या चीज है सब ऐसे हैं कि बिना विषय संबंध हुए जब कोई चीज भी में अभाव है बोल नमक का अभाव है ये कैसे आपने जाना खाया आपने वस्तु को और उसमें आप जिस चीज की आकांक्षा कर रहे हैं उस ग्रहण करने कोशिश की वो रस का ग्रहण नहीं हो पाया तब आप अभाव का अनुमान कर लेते हैं इसलिए अभाव का हमेशा अनुमान ही होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है ये विधान की और मीमांसकों का कहना है अब इस तरह से दोनों बात पूर्व पक्ष ने अपने तरीके से सिद्ध कर दिया इंद्रियों का स्वभाव है विषय देश तक जाना और सर क्या जवाब देगा वो तो देखेंगे